बर्फ जमा हो गई है इसलिए कहाँ जमीन है कहाँ गड्ढे है ये जानना बड़ा कठिन है यह मौसम ठीक होने में अभी एक दो दिन लगेंगे तब तक आप भी यहां रुको और मैं भी रुक रहा हूं यहां, पास में ही एक बड़ी सी पत्थर की शिला है उसके नीचे अभी मैं रुका हूं आप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं हम सब वहां सो तो नहीं सकते पर बैठ जरूर सकते हैं इतनी कम जगह वहां है और मुझे भी आगे की पहाड़ी की ओर जाना है आप में यहां से पहले नीचे उतरो बाद में दाहिनी ओर चलो तो ऐसा करने से वह बड़ी फिसलन वाली चढ़ाई को पार करने से बच जाओगे उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया और कहा अच्छा हुआ ऐसे कठिन समय में आप मिल गए उन तीनों में दो तो युवक ही थे उम्र 25 साल के करीब होगी एक थोड़ा गोरा था दूसरा युवक सावला था और तीसरे जो भिक्षु थे वे पचास साल के लग रहे थे वे ही उनके गुरु थे वे ही उनको तवांग के मठ में लेकर जा रहे थे तवांग मठ काफी प्राचीन मठ था मुझे इस बारे में काफी जानकारी थी और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी वह जाना जाता था उन्होंने मुझसे प्रश्न किया आप यहां कैसे पहुंचे तो मैंने बताया इस भाग में मैं पहले भी आ चुका हूं मुझे इन पहाड़ियों के पार जाना है वहां मेरे जैन गुरु रहते हैं उनके पास मुझे जाना है मैं पहले वहां जा चुका हूं लेकिन तब इस मार्ग से नहीं गया था मैं काफी समय के बाद जा रहा हूं तो यहां तो सब बदलते रहता है इसलिए कुछ याद रखना कठिन हो जाता है और मैं भी इस रास्ते पर रास्ता भटक कर ही आया हूं अब निश्चित पता नहीं ये वही रास्ता है या नहीं कुछ पहचाना हुआ नहीं लग रहा है वे भी मेरे साथ लकड़िया इकट्ठा करने लग गए बाद में हमने जाकर और आसपास की बर्फ हटाई और अपनी जगह को थोड़ा और बड़ा किया ताकि हम चारों उसके अंदर जाकर सुरक्षित होकर बैठ सके वह एक बड़ी चट्टान थी उसके नीचे की बर्फ हटाकर हम बैठने के लिए जगह बना रहे थे वह चट्टान बहुत बड़ी थी इसलिए बर्फ हटाने पर भी गिरने का डर नहीं था हम जानबूझकर उसका मुहाना बड़ा रख रहे थे ताकि उसके द्वार पर ऊपर से कोई चट्टान आकर गिरे तो अंदर ही हम चारों की कब्र न बन जाए इसलिए काफी बड़ा मुहाना बना लिया था वे जो बड़े बौद्ध भिक्षु थे वे इन सब के आदि थे ऐसा लगा वे बोले बर्मा की पहाड़ियों में भी कई गुफाएं हैं। कीड़े और जानवरों का वहां बहुत खतरा है लेकिन बर्फ का खतरा वहां नहीं है वहां पर बर्फ और ठंडी हवा का खतरा है फिर हमने आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए उन्होंने पूछा क्या आप जैन हो मैंने कहा नहीं मेरे गुरु जैन हैं। मैं जन्मा तो हिंदू धर्म में हूं लेकिन अब किसी धर्म से कुछ अच्छा मिलता है तो ग्रहण करता हूं ध्यान करने में आनंद आता है इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित हूं क्योंकि ये दो धर्म ध्यान पर ही आधारित है बड़ी उम्र वाले भिक्षु बोले सही है लेकिन बौद्ध धर्म में भी अब मूर्तियां आना प्रारंभ हो गई है क्योंकि सर्व सामान्य मनुष्य बिना मूर्ति के मन को एकाग्र ही नहीं कर पाता कोई तो माध्यम चाहिए बौद्ध धर्म जब सीमित होने लगा था तब मूर्ति के माध्यम को अपनाया गया और बौद्ध धर्म का उत्थान का एक नया अवसर मिल पाया हालांकि बौद्ध धर्म मूलतः मूर्ति पूजा का विरोधी है हमारे भगवान बुद्ध ने भी अपने मृत्यु पत्र में लिखा है कि उनके मरने के बाद उनकी कोई प्रतिमा न बनाई जाए लेकिन आज विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध भगवान की ही है ये सत्य है जिसे हम स्वीकार करते हैं लेकिन ध्यान करने के लिए हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है हम बिना मूर्ति के भी ध्यान कर सकते हैं मैंने कहा समाज में जैन गुरु मूर्ति के माध्यम से ध्यान भले ही करते हो मेरे जैन गुरु बिना मूर्ति के ही ध्यान करते हैं उन्हें भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है और यही बात मुझे उन्होंने सिखाई है जय बाबा सामी अभी हम ग्रंथ पठन को यही विराम देंगे शांति पाठ करते हैं शाति अंतरक्षाति पृथ्वी शाति राप शांति ऋषदय शांति वनस्पत शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति शांति, सर्व शाति शातिर शाति सा माति ओ शाति शाति शाति भवतु, जय जयवासम